श्री शिव ओम शिवमहिमस्त्र ओणेशा नमह गदान भूतगणादिसे कपीज भूफलचारुभक्षण उमशविनाशकारक नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकज भूत समूहों से स्वाभाविक ही सेवित जामुन और कैथ के सुंदर फलों का भक्षण करने वाले शोक का विनाश करने वाले सकल विघ्नों के नियंत्रक हैं चरण कमल जिनके ऐसे पार्वती जी के प्रिय पुत्र गजवदन श्री गणेशजी को मैं सर्वतोन प्रथम नमस्कार कर्ता हूँ श्रीपुष्पद महिमान पारं ते परम विदुषो यद सदृशी सतीब्रह्मादीना तो तदवसन्नाई गिरा सर्व स्वमति परिणाम गृहन ममापे शत्रोत्रे हर निरपवाद परिकर संपूर्ण दुखों को हरने वाले महादेव जब सर्वज्ञ देवों की वाणी स्तुति भी आप में अपर्याप्त अयोग्य है तो निर्गुण होते हुए भी अनंत गुण युक्त आपकी महिमा के अंतिम सीमा तक न जाने वाले अल्पज्ञ जीव के द्वारा की गई स्तुति यदि आपके अनुरूप नहीं है तो आश्चर्य नहीं है इस प्रकार अपनी बुद्धि की योग्यता के अनुरूप स्तुति करते हुए सभी योग्यता के अनुरूप स्तुति करते हुए सभी आक्षेप रहित निर्दोष हैं तब तो आपकी स्तुति के विषय में मेरा भी यह प्रयत्न निर्दोष ही है अतीत पंथान तब च अत्यावृत्म चकितम विधत्ुतिरि तक स्वतव्य कथविदूक विचय पदेरे पततिम कस्यवच और आपकी महिमा वाणी और मन की मार्ग पहुँच से परे है जिस महिमा को वेद भी भय और आश्चर्य से युक्त हुआ ब्रह्म भिन्न संपूर्ण प्रपंच के निशेष द्वारा कथन करता है वह परमात्मा शिव तत्व किसकी स्तुति का विषय हो सकता है क्योंकि कितने अनंत गुण वाला है यदि निर्गुण परमात्मा को लिए लिया जाए तब वह किसका विषय बनेगा कृपावसात धारण किए गए नवीन सगुण साकार रूप में किसका मन प्रवृत्त नहीं होता मधुस्फीता परम अमृत निर्मित तब ब्रह्मण किस्मयपद मम्त्व वाणी गुणकथन पुण्येदतरमतन बुद्धि व्यवसिता हे ब्रह्मस्वरूप महादेव सदमिश्रित अत्यंत मधुर सर्वोत्कृष्ट अमृतमय वेदवाणी के निर्माण करने वाले आपको क्या देवगुरु बृहस्पति की वाणी भी आश्चर्य में डाल सकती है किंतु हेत्रपूर्णनाशक पुण्यचरित्र आपके गुण कथन महिमा कीर्तन से उत्पन्न पुण्य के द्वारा अपनी इस वाणी को पवित्र करता हूँ इसलिए इस गुण कथन रूपी प्रयोजन में मेरी बुद्धि तत्पर होकर लगी है तवैश्वर्म जगदुदयक्षा प्रलय क्री सही वस्तु व्यस्त गुण भिन्दा तुष् अहव्यामस्मिंदर दरमीजा मरमि विहंत व्याक्रोशीम विदधत जड द अभीष्ट फल देने वाले कर्मफलाध्यक्ष इस संसार में कुछ एक जड़ बुद्धि वाले लोग जगत को उत्पन्न पालन और संहार करने वाला तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित सत्वादि गुणों के भेद से भिन्न भिन्न तीनों ब्रह्मा विष्णु रुद्र शरीरों में विभाजित हुआ जो आपका ऐश्वर्य महात्म है उसका खंडन करने के लिए अशोभनी होती हुई भी भाग्यहीन नीच बुद्धि लोगों की मनोहर अच्छी लगने वाली आक्षेपपूर्ण कपोल कल्पित बातें आपके महात्म के विषय में करते हैं कि धारो धाता सृजति कि मुदान अतर्कस दूरस्थ तीय उतर्को काशी मुखर यति मोहाय जगत वह विधाता परमात्मा निश्चय ही किस इच्छा वाला हो किस प्रकार का शरीर धारण कर किस आधार पर किन साधनों निमित्त कारणों से और किन समवाई कारणों से तीनों लोकों को बनाता है इस प्रकार यह कुतर्क तर्क द्वारा नहीं जानने योग्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में अवसर नहीं मिलने पर अस्वस्थ डावाडोल होता हुआ भी संसार को मोहित करने के लिए कुछ एक नष्ट बुद्धि वाले लोगों को वाचाल बना देता है अजन्ना कामये जगता अजेष्ठा किरनाभवती कुया भुवन जड दे परिक देवताओं में महादेव अब युक्त होते हुए भी पृथ्वी आदि अर्थ में उत्पत्ति रहित है कर्ता को अनादर करने न मानने पर क्या जगत की रचना हो सकती है अथवा अनश्वर जीव संसार की रचना कर सके तो भवनों को उत्पन्न करने में क्या सामग्री है जिससे ये मंदबुद्धि लोग आपके विषय में संशय करते हैं तयी साक्षम योग पशुपति मत वैष्णव भिने प्रस्तापथ्युचीना वैचिदृजुटिलनापतजुषा लीनाबेको गम्यमच पयशा बड़व इव सभी वेद सांख्य सांख्यदर्शन योगशास्त्र पाशुपथशास्त्र शांत नारद पंचरात्रादि वैष्णो मत इस प्रकार गमन योग्य मार्गों मतांतरों के बहुविध होने पर यह मेरा मत सबसे श्रेष्ठ है और यह हमारा मत दूसरों की अपेक्षा हित कर सेवन करने योग्य है इस प्रकार इच्छाओं की विचित्रता से सीधे टेढ़े अनेक मार्गों से चलने वाले मनुष्यों के नदियों का समुद्र जैसे गंतव्य है वैसे ही एकमात्र आप ही गंतव्य स्थान हो होखटवांगं परसुरजिभस्म पड़ी कपालेतीवरद्रोपक सुरास्ता वृद्धि दधती तो भवद्रो प्रणता रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयती वरदान देने वाले बूढ़ा बैल खाट का एक पाया कुल्हाड़ा मृगचर्म चर्म भस्मचिता की रात सर्प और मनुष्य की खोपड़ी इस प्रकार बस इतनी ही आपके पास कुटुम्ब पालन की सामग्री है देवता समूह आपकी कृपा कटाक्ष से प्राप्त उस-उस अलौकिक ऐश्वर्य को उपभोग करते हैं फिर भी वे अलौकिक ऐश्वर्य आपको आकर्षित नहीं करते क्योंकि अपने स्वरूप में रमण करने वाले को भोग विषयक मृग कृष्णा भ्रमित नहीं कर सकती है ध्रम कशिशमर ध्रुव ध्रुवम परोधरव्या जगति गदती विषय समस्ते पे तस्मतन तैर्वस्मितवदे न खलु नृता बुकता हेतु प्राप्त कोई इस संपूर्ण जगत को नित्य कहता है दूसरे अशे समस्त जगत को अनित्य, कियिकादि संसार के भिन्न भिन्न भिन विषयों में नित्यत्व अनित्यत्व दोनों प्रकार से कहते हैं इस प्रकार पूर्वोक्त इन सभी मतवादों में आश्चर्यचकित के जैसा होता हुआ भी उन्हीं मतांतरों द्वारा आपकी स्तुति करता हुआ मैं लज्जित नहीं होता हूँ निश्चय वाचालता ढीठ ही होती है तवैश्वरियम जतना जदुपरिविंचम जाकुष तो भक्ति श्रद्धा भर गुरु तव श्रम गिशे नगवान्े गिरीश अग्निपुंज के समान दे दीप्यमान आकृति आप वाले आपके ऐश्वर्य को जब परखने पर के लिए अंत पाने के लिए जत्न से ऊपर ब्रह्मा और नीचे विष्णु गए किंतु वे अंत पाने में समर्थ नहीं हुए तदनंतर भक्ति और श्रद्धा के भार से विनम्र होकर स्तुति करने वाले उन दोनों के समक्ष जो स्वयं ही आप खड़े हो गए प्रकट हो गए शरणागतों द्वारा की गई आपकी सेवा क्या फल नहीं देती है अर्थात सभी फल देने वाली होती है अयत् त्रिभुवनमिको यदाह अभित पर वसान शिरा पद्मश्रेणी अचित चरणा भोह रावण ने जो थोड़े प्रयत्न से ही तीनों लोकों को शत्रु ही बनाकर युद्ध करने की खुजलाहट को वश हुई बीस भुजाओं को धारण किया था अपनी मस्तक रूप कमल पंक्तियों को काटकर आपके पाद पंकजों में भेंट करने के फलस्वरूप निश्चल हुई आपकी भक्ति का ही यह फल है अमुष्यवा समिगत सारम्भुजम बलात् कैलासेदिवसत वे क्रमयत ध्रुव आपके निवास स्थान कैलाश पर्वत में भी आपकी सेवा से ही प्राप्त अतुल बल वाले अनेकों भुजाओं के समूह को हठपूर्वक अमंड से विक्रमण करते अजमाते हुए उस रावण की स्थिति आपके अलसाते हुए पैर के अंगूठे के अग्रभाग मात्र हिल जाने पर पाताल में भी प्राप्त न हो सकी थी यह बात सत्य है कि ऐश्वर्यवान होकर दुष्ट कृतज्ञ पुरुष मोहित हो जाता है अयदु्रिम सुत्राणो वरद पर बोच्चरपी सती अथशक्री बाण पजन विधेयस न ति तस्वशतरी तरजो न कस्ाउन्नर्भवती शिशस्त वदती ए अभिष्ट वरदान देने वाले शंकर तीनों लोगों को दास के समान स्वश बना लेने वाले बाणासुर ने जो बहुत बढ़ी हुई देवराज इंद्र की भी संपत्ति को नीचे कर दिया तिरस्कृत किया वह आपके चरणों में सेवा भाव से लगे हुए उस बाणासुर के विषय में आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि आपके सामने सिर को झुकाना किस उन्नति के लिए नहीं होता अर्थात सभी उन्नतियों का कारण होता है अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर नयन विषम संघ कंठे तवन कुरुते विकारो भुवन भय भंगव्य असमय ब्रह्मांड की नाश संभावना से भयभीत हुए देवताओं और दैत्यों पर कृपा करके हलाहल विश्व को संहार पान करने वाले आपके कंठ में जो नीलापन हो गया था वह आपकी शोभा को न बढ़ाता हो ऐसी बात नहीं है अवश्य बढ़ाता है ठीक ही है आश्चर्य कह रहे हैं लोगों के भय को नाश करने के स्वभाव वाले का विकार दोष भी प्रशंसा करने योग्य होता है असिदार्थिदिदेवासुर निवर्तन निगति जैनो यशिशिखा तपीस स्वाम इतर सुर साधारण स्मर स्मृतव्यात्मा नशिषुपथ परिभव ये स्वामीनाथ जिस कामदेव के सर्वदा विजयशील बाण देवता असुर मनुष्यों के सहित संसार में कहीं पर भी अपने कार्य को बिना साधे लौटते ही नहीं हैं। वही कामदेव अन्य साधारण देवताओं के समान आपको देखता हुआ स्मरण करने योग्य शरीर मात्र वाला हो गया निश्चय ही जितेंद्रियों का अनादर करना उचित हितकर नहीं होता है